जिसमें वजन है अभी अज्ञान है और जब तुम में वजन होता है तब तुमसे दूसरे को चोट पहुंचती जब तुम निर्भर हो जाते हो तब तुम्हारे जीवन का ढंग ऐसा होता है कि तो उस ढंग से चोट पहुंचनी असंभव हो जाती अहिंसा अपने आप फलती प्रेम अपने आप लगता है कोई प्रेम को लगा नहीं सकता हो ना कोई करुणा को आरोपित कर सकता है अगर तुम निर्भर हो जाओ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 तो आदमी सदा के लिए दुश्मन हो जाएगा और कभी आपको माफ ना कर सकेगा बड़ाई भी उसकी बुराई भी उसकी हम बीच में आते ही नहीं है हम तो बांस की पोंगरी हो गए वो गीत जैसा गाया उसका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 उस परम सन्नाटे में उसकी प्रतिति होती है तो जिसको शून्य में जाना है उसको शब्द में कैसे बांधिएगा माध्यम बदल गया है शून्य अलग माध्यम है शून्य निराकार का माध्यम है शब्द आकार है सब शब्द आकार देते हैं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 फिर उसे चिंता भी पकड़ी कि कहीं पत्नी बीमार तो नहीं हो गई कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई ऐसा कभी हुआ ही ना था लेकिन वो था बिल्कुल बज़र बहर सुन नहीं सकता था उसने आस पास देखा कि कोई आदमी हो देखा कि एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है वो झाड़ पे चढ़ा था वो उसके नीचे पहुंचा और उसने कहा मेरे भाई जरा मेरी भेड़ो का ध्यान रखना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 अगर जिम्मेवार ठहराना है तो हुक्म को जिम्मेवार ठहराओ पति दुखी है तो सोचता है पत्नी जिम्मेवार है पत्नी दुखी है तो सोचती पति जिम्मेवार है बाप दुखी है तो सोचता है बेटा जुम्मेवार है अगर जुम्मेवार ही देनी है तो परमात्मा को दो उस छोटे में काम ना चलेगा लेकिन बड़ा मजा है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 उसके एक टुकड़े को लीलना मुश्किल था सम्राट का पागल तू मुस्कुरा रहा है और इस जहर को तू खा गया तूने कहा क्यों नहीं उस गुलाम ने कहा जिन हाथों से इतने सुख मिले हो और जिन हाथों से इतने स्वादिष्ट फल चखे हो एक कड़वे फल की शिकायत फलों का हिसाब भी छोड़ दिया हाथ का हिसाब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 और एक ही ज्ञान है कर्ता पुरुष कि वो पुरुष करता है मैं केवल माध्यम हुक्म से बाहर कोई भी नहीं सभी कोई हुक्म के अंदर ही हुक्म अंदर सबू को बाहर हुक्म न कोई और नानक कहते हैं जो इस हुक्म को समझता है वो अहंकार से मुक्त हो जाता है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 उसके गीत में बड़ी गंभीरता हो उसके गीत में बड़ी गहराई हो उसका गीत हृदय को छुए तुम तो उस गीत को गाते रहना अंधेरे में बैठ के तु तो भी रोशनी न मिलेगी परमात्मा के संबंध में गाए गए गीत रचे गए चित्र बस ऐसे ही है सब चित्र अधूरे सब गीत अधूरे कोई गीत पूरा उसे कहना पाएगा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 और दुनिया भर के धार्मिक लोग नक्शों को छाती से रख के बैठ गए जैसे नक्शा सब कुछ है धर्म शास्त्र नक्शा है मूर्तियां नक्शे मंदिर नक्शे उनमें कुछ इशारे छिपे अगर ये सारे चूक जाएं, तो नक्शे बोझ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 थोड़ा सोचो देखो जो तुम्हें मिला है वो तुम्हारी योग्यता से ज्यादा है या कम है वो सदा ज्यादा है वो सदा ही ज्यादा है क्योंकि कुछ भी हमने अर्जित नहीं किया ये विराट जीवन हमें यो ही मिला है दान में हमने मांगा तक नहीं था बिना मांगे मिला है फिर भी अहोभाव पैदा नहीं होता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 परमात्मा तुम्हारे लिए चिंतित है अस्तित्व तो तुम्हारे लिए चिंतित होगा ही क्योंकि अस्तित्व तुम्हें पैदा करता अस्तित्व तुम्हें विकसित करता है अस्तित्व की बड़ी आकांक्षाएं हैं तुम्हें अस्तित्व की बड़ी अभीपसाएं हैं तुम्हें अस्तित्व तुम्हारे भीतर से चेतन होने की चेष्टा कर रहा है अस्तित्व तुम्हारे भीतर से बुद्धत्व पाने की चेष्टा कर रहा है